विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से बातें करते हैं तो आज हम इंदुमती जी से बातें करेंगे जो मैंटली रिटायर्ड बच्चे हैं उनकी जो है स्पेशल एजुकेशन लेती हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर भी हैं उन्होंने अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझा और बच्चों को किस तरह से जो बच्चे मंद बुद्धि कहलाते हैं यानी उनका बुद्धि जो है उतना काम नहीं करता जितना हम सभी लोगों का रेगुलर रूटीन में करता है तो ऐसे बच्चों को फिर से अपने लाइफ के साथ जोड़ना या उन्हें किस तरह से एजुकेट करते करते डेली रूटीन वाली जो चीज़ें हैं वो ठीक से कर पाएँ पढ़ पाएँ कुछ कर पाएँ ऐसा उनको सिखाने का काम काफ़ी समय से कर रही हैं तो आप सभी की तरफ से इंदुमती जी का बहुत बहुत स्वागत है इंदुमती जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए और ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ मेरा नाम इंदुमती है और मैं इधर अपने ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय जो है भांगूर नगर में वहाँ वो संस्था से जुड़ी हूँ और मेरा परिचय प्रमोद भाई से भी हुआ है बहुत सालों से कुछ सालों पहले एस एन यूनिवर्सिटी से एक एड आई थी कि जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों के लिए मेन टेली जो बच्चे हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो जिनको एडमिशन लेना है वह वो ले मैंने वो एड पढ़ी थी और मैंने खुद में जाके उधर से एडमिशन लेके मेरा बीएड इन स्पेशल एजुकेशन और मेंटली हैंडी चिल्ड्रन इनके लिए मैंने ये प्रोग्राम अब, अब कोर्स पूरा किया था उसके बाद दो तीन साल के बाद जैसा मुझे पता चला कि हमारे गोरेगा में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ ऐसे हैंडी कैप कंडीशन के, के बच्चे बहुत दिखते हैं एक दफा और पहली बार तो मेरा खुद स्वयं का बेटा वो पोलियोग्रसित है उसका एक पैर अफेक्टेड है तब से मैं बहुत उसके बारे में चिंतित थी और मैं बहुत अलग अलग कोशिश करके उसको स्वयं उसके पैर इंडिपेंडेंट करना चाहती थी और मैंने किया भी उसके बाद मैं एक दफ़ा फैमिली फिजिशियन के यहाँ गई थी जहाँ एक माता अपने बच्चे को खींच के ला रही थी और बड़ी परेशान थी क्योंकि दस साल के बच्चे को रास्ते से लाना बहुत डिफ़िकल्ट था वो बहुत परेशानी से अंदर आई क्योंकि बच्चे को बहुत तकलीफ तकलीफी बुखार था और उसने दवा देने के लिए डॉक्टर से आई फिर ये सब होने के बाद मेरे को बहुत ये बात दिल में लगी और मैंने सोचा कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए और हमारे डॉक्टर फिजिशियन लेडी डॉक्टर है जो है थे उन्होंने किया इंदुमती आप कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है तो आप कुछ स्टार्ट करो तब से मैं ये जगह के खोज में थी और हमारे कॉलोनी में एक छोटी सी रूम मुझे मिल गई ऑफिस जो था सोसाइटी का उसके उधर हमने ये कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों के लिए स्टार्ट किया उस जो था नाइनटीन में हमने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ बच्चों के लिए गोरेगा में स्टार्ट किया उसके बाद ये बिल्डिंग फिर धीरे धीरे ऐसा करते करते बच्चे उनसे से तीन बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था तो बच्चे धीरे धीरे बढ़ते गए क्योंकि आजू बाजू के लोग देखते थे कि ऐसे बच्चों की खुली है और मुँह से खाली मुँह का इन्फॉर्मेशन से ही बहुत बच्चे वहाँ हमारे यहाँ स्कूल में आने लगे पहले छः महीने में हमारे पचास बच्चे हो गए थे वहाँ मेरे पास तो कोई फंड नहीं थे और कोई इस्कूल इस इक्विपमेंट नहीं था एजुकेशनल कोई स्टाफ नहीं था तभी फिर अलग अलग तरह से मैंने खोज किया और ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया और एज एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन, से ट्रेन टीचर्स मंगवाए ट्रेन टीचर्स फाइव पाँच आए क्योंकि इनका रेशो ही होता है एक टीचर और दस विद्यार्थी में, मेंटली हैंडी क्या वो भी हम लोग बराबर से नहीं कर पाते लेकिन धीरे धीरे आदत होने के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया है और बच्चों से स्कूल चालू हो गए अभी ये बच्चों के लिए हमने प्लॉट खरीदा और वहाँ 1981 में बिल्डिंग हमारी स्थापन हुई है अभी बिल्डिंग में 170 बच्चे अभी है उस टाइम पांच बच्चों से जब स्टार्ट किया था तभी कोई मदद नहीं थी न टेबल कुर्सी कुछ नहीं थी हम ऐसे बाजू के रूम में ताड़पति लगा के नीचे से पट्टिया डाल के बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोग्राम जारी किया उनको लाने के लिए और सब उनके माँ बाप को घर घर जाके हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर रहे आप भी आपके बच्चों को भेजे फिर वो लोग आके देख के नज़र से कि बच्चा कोई कोई छोटे छोटे बच्चे वहाँ आ रहे ट्रेनिंग ले रहे और बड़ी खुशी से खेल रहे एक दूसरे के साथ तभी उन्होंने अपने बच्चों को उधर भेजना स्टार्ट किया इस तरह ये बच्चे हमारे स्कूल में आने लगे इंदुमती जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा तो ऐसे कोई विशेष कारण या अलग अलग जो भी बहुत सारी चीज़ें होंगी कुछ बातें जरूर बताइए किस कारण से बच्चे मंदबुद्धि बनते हैं उसके तो ऐसे तो बहुत कारण है दोस्त लेकिन मेन जो कारण है माता माता की शारीरिक अवस्था माता की खुद की समझ बच्चों को कैसा बच्चों की पालना किस तरह से की जाती उसका वो उस पर निर्भर है बच्चा जब वो बच माँ कोई प्रेग्नेंट होती है तो पहले तीन महीने को बहुत संभाल करना चाहिए उसने अपने फिजिशियन के पास जाके हर महीने जो कोर्स जो दवा देनी होती है वो लेनी चाहिए वो नहीं किया निग्लेक्ट किया तो बच्चे पे कुछ भी असर हो जाता है क्योंकि उसको बच्चे के जो डेवलपमेंटल स्टेप्स है वो उनको जा, वो जानकारी नहीं होती जैसे वो रोज़ जाएगी डॉक्टर से पूछती रहेगी दवा लेगी तो बच्चा अच्छी तरह ठीक होता है और बहुत बहुत से माताओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और बच मा माता का दूसरा एक कारण है कि उसको समझ कम होती है और उसको अपना न्यूट्रीशन का उनको बहुत कमी होती है मा, उन माल न्यूट्रिशन बोलो तो भी चलेगा उनको खान पीन बराबर मिलता नहीं है दूसरा उनको फैमिली से बहुत स्ट्रेस होता है क्योंकि आर्थिक उनको मदद कोई होती नहीं घर में सा बहुत कम परिस्थिति में वो लोग रहते तभी बच्चे ऐसे होते फिर बाद में उसको बड़े होने के बाद भी बच्चे बच्चों को संभाला नहीं जाता है तभी फिर लोग आते बच्चों को चिढ़ाते उनको कोई आ, अच्छी तरह से उनको बच्चे को और माँ को भी कोई देखते नहीं इंदुमती जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और इसके साथ एक और छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उन सभी को किस तरह का प्रिकॉशन या किस तरह का जो है केयर लेना चाहिए ताकि इस तरह की बातें उनके साथ ना हों उनको उनके टाइमली उनको दवा पानी कर, देना चाहिए उनको ऊपर ऐसे हाइट फोबिया जिसको बोलते हैं कि ऊपर कोई चीज़ पर चढ़ के ऊपर से सामान निकलना पैर पैर ऐसा नीचे हिल हि, जाना, हिल जाना और गिर जाना एक्सीडेंट होना उससे बहुत खबरदारी लेनी पड़ती है नहीं तो उनको तकलीफ होती है तो बच्चे को भी तकलीफ़ हो सकती है इसीलिए ये सब प्रिवेंट करना पड़ता है और दवा टाइम पर लेना पड़ता है हिंदू मती जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इसके साथ ही एक और बात मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे कि यह बच्चे इस तरह के मेंटली रिटायर्ड हैं ये किस उम्र में माता पिता को पता चलता है जैसे हमारे डेवलपमेंट के टप्पे होते हैं मतलब जैसे बच्चे बढ़ते थे हर महीने अलग अलग महीने पर बच्चों की एक एक शारीरिक शारीरिक उन्नति होती रहती थी वैसे ये बच्चे के बारे में नहीं होते और एक महीना हो जाता है दो महीना होता है तीन महीना जाता है तभी फिर माँ को पता चलता बच्चा हिलता नहीं है बच्चे को आवाज़ दिया था तो बच्चा हम, अपने सामने देखता नहीं है और जो साइड चेंज करते तीन महीने में बच्चे तो ये भी नहीं करते तभी उनको पता थोड़ा डाउट आता है फिर वो डॉक्टर से बताते हैं, और पूरी उनकी पीस करने के बाद उनको पता चलता है बच्चा रिटायर्ड है तीन महीने में पता चलता है पहले तीन महीने में हिंदू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से गर्भवती महिलाओं को जन्म देने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और माता पिता को कब मंद बच्चों की माही मिल जाती ये आपने बताया और आइए इसके बाद हम लोग इस तरह की और बातें हम लोग करेंगे जैसे ये जो रिटायर्ड बच्चे हैं उनका स्कूल जाने से कौन कौन सी चीजों में डेवलपमेंट होता है परिवर्तन होता है ऐसी कई बातें हैं वो सारी बातें हम लोग थोड़ी देर के बाद सुनेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे Krishna, Krishna, Krishna. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में इंदुमती जी से बातें हो रही हैं और स्पेशल एजुकेटर हैं बहुत स्पेशल टीचर हैं और बच्चों को काफी समय से वो पढ़ा रहे हैं और किस तरह से एक दो या तीन बच्चों से इन्होंने अपना स्कूल शुरू किया था आज दो सौ पौने दो बच्चे इनके पास हैं और अच्छी मॉडर्न फैसिलिटी आज बच्चों को दे रहे हैं उस समय तो उनके पास शायद बैठने के लिए कुर्सियाँ बाकड़े की भी उन्हें जो है जुगाड़ करना पड़ता था यहाँ वहाँ से अरेंज करना पड़ता था लेकिन आज वो सारी चीज़ें हैं और एक अच्छा जो है उन्होंने सेटअप तैयार किया बच्चों के लिए हमारी और से बहुत सारी शुभकामनाएँ उनको बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस उम्र में भी अभी भी बच्चों के साथ रहते हैं तो ये कमाल की बात है तो आई आगे बढ़ते हैं इंदुमती जी से फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा और इंदुमती जी बताइए जो बच्चे हैं स्कूल जाने से बच्चों का विकास कैसे होता है या बच्चों के क्या क्या फ़ायदा होता है बच्चे अपने बहुत अच्छी तरह से जब भी उनको एक तो घर में जब भी रहते तो अकेले अकेले रहते और इतने से छोटे रूम में क्योंकि सबके जगह बड़ी नहीं होने से वो एक इतनी सी जगह में वो बच्चे बड़े होते पलते हैं उसमें तो उनका कोई भी ज्ञान उनका ज्ञान नहीं बढ़ता है उनका ज्ञान कोई बढ़ता ही नहीं है तो वो किस तरह से बढ़े तो हमने बहुत उनको बोला कि आप स्कूल में डालो इधर आते दूसरे बच्चे आते वो बच्चों के संग में रह नहीं सकते वो भी खुद थोड़ा कोशिश करते सीखते जाते माँ के पल्लों से नहीं तो पकड़ पकड़ के घर में रहते जब भी बाहर के वातावरण में आते तो बच्चा बहुत कुछ सीख जाते अच्छा इंदुमती जी बच्चों को स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई पढ़ाई जाती है क्योंकि नॉर्मल स्कूल और ये स्कूल में काफ़ी डिफरेंस तो है तो इसमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है एक तो शुरू में जब भी बच्चे आते तो उनको उनकी जाँच डायनोस डायग्नोसिस किया जाता है किस तरह ये बच्चों को क्या तरह की कमजोरी है उनकी मानसिक क्षमता क्या है उन, उनकी शारीरिक क्षमता क्या है इन पर पूरा विचार करके फिर उनके लिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है बच्चे की उम्र उसका इंटेलिजेंट आईक्यू लेवल क्या है मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है उसका सामाजिक क्वेश्चन क्या है उनको इमोशनल डिस्टरबेंस कुछ क्या है ये सारी जानकारी लेकर फिर उनके बच्चों को हर एक बच्चे को उसके क्षमता अनुसार ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है इंडिविजल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे कहते हैं जैसे आपके स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका जो है डायग्नोस भी किया जाता है यानी उनकी चेकअप भी की जाती है बच्चों की किस किस तरह की चेकअप की जाती है और उससे बच्चों को क्या क्या फायदा मिलता है हमारे स्कूल में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते और दूसरे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते स्पीच थेरेपिस्ट होते ऐसे अलग अलग थेरेपी की मेडिकल मदद ली जाती है और वो बच्चों को उनकी जैसी-जैसी कम करता है उस हिसाब से उनको ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाता है और दूसरा बेसिक स्किल्स भी सिखाया जाता है जैसे बेसिक स्किल में तो ये होता है कि उनको सोशलाइजेशन स्पोर्ट्स म्यूजिक और अनेक दूसरे बच्चों से मिलना नॉर्मल बच्चों से बुला के उनके साथ खेलना उनके साथ स्टोरी बताना इस तरह से उनका सामाजिककरण किया जाता है और शुरू से तो बच्चों को कपड़ा कैसा डालना कैसा रहना किस तरह से आपने कोई बाहर से लोग आए तो उनको साथ कैसा मिलना जुलना चाहिए ना कि डर के अंदर घुसना चाहिए ये धीरे धीरे इस तरह की ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ दी जाती है तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि आपका पढ़ाने का बच्चों को डायग्नोस करने का ये तो सब कुछ वेल है बहुत अच्छा है लेकिन इसके साथ जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके माता पिता से आप आपके स्कूल की या आपकी क्या अपेक्षा है जैसे हमारे टीचर्स है हम लोग स्कूल में जिस जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है उसके बारे में हम पेरेंट्स को वीकली या पंद्रह दिन में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा के उनको काउंसलिंग करते उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाना चाहिए बच्चों से कैसा रख, प्यार से बात करना चाहिए बच्चों को कम कम नज़र से नहीं देखना चाहिए और ना कि उन पर ये आपके पर बहुत बड़ा बोझ है ऐसा नहीं समझना चाहिए और दूसरा एक बात बहुत है कि ये बच्चों का हैंडी कैपिंग कंडीशन है तो वो उसका पहले तो माँ बाप उसको स्वीकार करे ना कि उसको उसकी तरफ दुर्लक्ष करें या तो ध्यान ना दें उनको ऐसे पढ़ने दो करके ऐसा नहीं उनको हर हाँ तरह की काउंसलिंग और गाइडेंस दी जाती पेरेंट्स को इंदुमती जी एक और सवाल जैसे कि जो बच्चों को हम अभी पढ़ा रहे हैं जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो ये बच्चे क्या पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं जी हाँ बच्चे पूरी तरह आत्मनिर्भर मतलब उनकी क्षमता अनुसार बच्चों की डेवलपमेंट करने का पूरा कोशिश होता है पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट होती है फिर मेंटल डेवलपमेंट करते हैं अलग अलग लोगों के लिए फिर बुला के उनको सामाजिकरण किया जाता उनका वेलफेयर करने की पूरी कोशिश की जाती फिर उनको ट्रेनिंग इस तरह जैसा ये स्कूल के अंक मतलब अ, लैंग्वेज और नंबर ज्ञान ये भी दिया जाता है जितना तक बच्चा पढ़ सकता है लिख सकता है वो हम बच्चों को पूरा कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश करके उनको पढ़ाते हैं। और दूसरा जो होता होता है उसके बाद उसको उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स करवाती है यहाँ दूसरे लोगों की भी हम लोग मदद लेते हैं जैसे दूसरे स्कूल कॉलेज के बच्चे आते सोशल वर्क के लिए तो उन, उनके हेल्प से हम बहुत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करते हैं उन बच्चों को एक तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ये भाई आइए ये, ये भाई आया है भैया आया है बहन है, हम उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और वो बड़े प्यार से वो लोग रखते तो बच्चा अच्छी तरह निर्भर हो आगे आगे चलने की कोशिश करता है तो और दूसरा तो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे यहाँ दिया जाता है बच्चे जब ही पूरे अपने अपने खुद की संभाल कर सकते हैं अपने सामान की संभाल कर सकते अपने को चलना पहले जो चल नहीं पाते थे अभी चल रहे तो वो लोगों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम देख के उनको जैसा फाइल मेकिंग है लिक्विड सोप मेकिंग है अगरबत्ती तैयार करने का पेपर बैग्स बनाने का ऐसे अलग अलग जो जब फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल आते हैं तो दिवाली के लिए जो दिए बनाते हैं राक्षा राखी बनाते ऐसे अलग अलग चीज़ें बना के बच्चों के हाथ से हम वो रखते तो बच्चों को एक तरह से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो खुश भी रहते उनको थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक मदद भी की जाती बड़े खुश होते बच्चे बच्चे अच्छी तरह लेकिन आत्मनिर्भर स्वतंत्र रित नहीं होते हैं वो उनको शेल्टर वातावरण में कोई बड़ों के साथ कोई नॉर्मल व्यक्ति के साथ रख के उनसे काम करवा लेते हैं तभी वो अच्छी तरह काम करते ऐसे तो ये हिसाब से हमारे स्कूल में छः सात बच्चे अलग अलग मॉल में अभी ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद वो जाते हैं वहाँ उनको काम दिया जाता है वो अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं उनको पगार भी मिलता है हम थोड़ा थोड़ा ने इंटीग्रेशन सोसाइटी में इंटीग्रेट उनको कैसा करना है इस तरह भी हमारा पूरा फोकस होता है और बच्चे अच्छी तरह से करते लेकिन वो भी नॉर्मल पर्सन के साथ साथ अकेला नहीं कर सकता है समाज की जो धारणा है वो इन बच्चों के प्रति किस तरह की होनी चाहिए शुरू शुरू में बच्चों की इतनी वो लोग इतना प्यार से या उनको अच्छी तरह देखते नहीं है क्योंकि बच्चे वो मेंटली रिटार्डेड क्या कर सकेंगे ये उनकी दुर्लक्षित भावना होती है लेकिन जैसा वो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तभी बच्चों को अच्छी नज़रों से देखते हैं और उनके साथ जैसा समाज में आते जाते अपना उनके साथ काम करने को कोशिश करते उनके साथ बात करने की कोशिश करते उनको एक तरफ से मोटिवेशन दिया जाता है कि तुम अच्छा कर रहे हो तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है इंदुमती जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे माता पिता से क्या अपेक्षा है वो तो आपने बताया इसके साथ मैं चाहूँगा कि आपकी संस्था जो है सरकार से क्या अपेक्षा चाहती है हमारे एक तो अपेक्षा इसी कि उनको टाइमली ग्रांट दी जाए टीचर्स का पगार टाइम पे मिल जाए और दूसरे इक्विपमेंट्स लेने के लिए और ऐसे स्कूल के स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट के लिए उसके लिए भी ग्रांट बढ़ाई जाए और दूसरी बच्चों को लाना ले के जाना ये आजकल बम्बई जैसे शहर में बहुत ही दुरापस्थ हो गया है तो उसके लिए कोई कंसेशन देके थोड़ा सा पैसा यदि स्कूल अथॉरिटीज़ को दी जाए तो वो अपने अपने में मैनेज करेंगे कोई बस लगाएंगे कोई रिक्शा से जो बच्चों को ले कर इस तरह बच्चों को लेके जाना लाना थोड़ा सुकर हो जाएगा यह हमारी अपेक्षा है आ, इसके साथ ही इंदुमती जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया सरकार से आप क्या अपेक्षाएँ है करते हैं और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं देश विदेश से तो उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे एक ही है हमारा संदेश कि ये इन जैसे बच्चों को और या तो कोई भी दूसरा हैंडी कंडीशन वाले बच्चों को जैसे ब्लाइंड बच्चे है जैसे उनको या शारी फिजिकल हैंडी कैपिंग कंडीशन है जिसको सुनाई जिसको मुँह को बधिर करते जो सुन नहीं सकते और कार्य नहीं कर सकते लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है तो ऐसे सभी अलग अलग तरह के जो हैंडी बच्चे जो हैडी बच्चे अपने अपाज बच्चे अपने समाज में हैं तो उनको तरफ से एक मदद अच्छी तरह उनके तरफ सहानुभूति के दृष्टि से उन बच्चों की तरफ देखने का है कि ये इनकी कमजोरी है लेकिन हमारा सम, समाज में हमारा काम का, हमारा कर्तव्य है कि इन बच्चों को हम सतत मदद करें उनकी तरफ अच्छी नज़र से देखें ना कि वो बच्चे कमज़ोर रह करके उनको दुर्लक्ष्य करें चलिए इंदुमती जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और बहुत ही अच्छा सोशल वर्क आप कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को पढ़ाकर आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं इस उम्र में भी आप सेवा दे रहे हैं तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है और मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी आपकी बातों को सुनकर उनके जहन में भी कहीं ना कहीं एक समाज सेवा करने की प्रेरणा जग रही होगी फिर से हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और इंदोमती जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गिशा सुनते रहो मुस्कर रहो वटी अनाज को बिल्कुल न खाओ इसलिए मेरे पास को भी ठक कर रखो समझे जिसके आचरण में सफाई है उसके जीवन के हर पल में सच्चाई है इसलिए मेरे भाई